सारे गामा कारवा मिनी भक्ति भगवद गीता अध्याय दो सांख्य योग जय श्री कृष्ण दोस्तों जीवन तो सब जीते हैं लेकिन इसको जीने का सही सलीका कितनों को आता है यही ध्येय है हमारी इस गीता का मैं शैलेन्द्र भारती भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपना कर्म शुरू करता हूं जरा ध्यान से सुनिएगा पहले अध्याय में आपने अर्जुन का विषाद उसका दुख उसकी दुविधा जानी अब श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग इसमें अर्जुन की कायरता तथा उसके भ्रम को लेकर विश्लेषण है उसका एनालिसिस है दोस्तों यहां से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है संजय वाच, तम तथा कृपया विष्ट अश्रुपूर्णाकुले क्षण विषिदंतमिदम वाक्यं उच मधुसूदनः संजय कहते हैं उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन को भगवान देखते हैं अर्जुन दुख से घिरा हुआ है आशा खत्म हो चुकी है हिम्मत टूट चुकी है और ऐसे में कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था वहां दुख और विषाद का माहौल है अर्जुन की आंखों में आंसू मन में निराशा है यह एक बहुत बड़ी हैरानी की बात थी धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं दोस्तों यही है गीता अर्जुन या हम सब की शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान श्री भगवाच कुतस्वाकलदम विषमे समुपस्थित अन्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति करम अर्जुन श्री भगवान बोलते हैं हे अर्जुन तुझे इस समय असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है युद्ध के समय ऐसी शंका यह तो असमय है दोस्तों इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं अपने कर्म से अगर हम मुंह मोड़कर मोह या किसी और वजह से हताश बैठ जाएं, तो वो ठीक नहीं है इससे कभी कोई लाभ नहीं होता क्लैब्यमस्म गार्थ नई तत्व पद क्षो हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ पर कृष्ण समझा रहे हैं हे अर्जुन नपुंसता को मत प्राप्त हो अगर तू युद्ध में आया है तो युद्ध कर ऐसे डर मत तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह ठीक नहीं है सही नहीं कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ दोस्तों श्री कृष्ण यहां नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता कमजोर हो जाना युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना यह सही नहीं है बुरे समय में अगर हमें भी जब आशंका सताए यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़ हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं अर्जुन उवाच कथम भीष्मे द्रोणम च मधुसूदनं ईशु प्रतियोत्स्यामि प्रतिस्यामी पूजाहादन अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं हे मधुसूदन मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ू जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूं दोस्तों यहां पर अर्जुन का कहना है उसका संशय है असल में सुनने में गलत नहीं लगता अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं अपने पितामह या अपने गुरु पर वो बाण कैसे चला सकते हैं लेकिन युद्ध का तो यही काम है बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से जिसे करने में इस वक्त अर्जुन असफल हो रहे हैं गुरु नहत ही महानुभा हलोके हांस्तु गुरु निह भुंजीय भोगान रोधि प्रदिग्धान अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वो ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं यहां पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लू उसका क्या मतलब है अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ और भोग धन धान्य ऐश्वर्य ये सब तो मैं प्राप्त कर लूंगा परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा दोस्तों अर्जुन ही नहीं दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी ना छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए परंतु यह तो संभव नहीं न चैत महकतर नो गरी यद्वा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 वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं भविष्य में क्या होगा यह तो कोई भी नहीं जानता विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता लेकिन वर्तमान में हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए स्वभाव पृछा धर्म सम्मूचे ये निश्चित शिष्य ते हम शाधीमा प्रपन्नम इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूं दोस्तों कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं जिससे कंफ्यूजन का भाव हमारे अंदर आता है अर्जुन ये मान रहे हैं कि वो कंफ्यूज हैं। कायरता का, का दोष वो अपने ऊपर ले रहे हैं और तभी तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका स्टूडेंट हूं आपको सरेंडर करता हूं मुझे बताइए कि क्या सही है दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है दोस्तों और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए खुलकर अपने हृदय की बात अपना भय अपनी शंका सब कुछ सामने रख देना चाहिए अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा नहीं प्रपश्यामी ममापनुद्याद्यक्षोषण इंद्रिया अवाप्य भूमा वस पत्र राज्यम सुराणाम अर्जुन आगे कहते हैं जीतने पर उन्हें जमीन मिल जाएगी धन धान्य मिलेगा नाम होगा लेकिन इन सब के मिलने के बाद उनका यह दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है यही बात है दोस्तों जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता और उससे भी बड़ी बात अगर आप शोक में हैं दुख में हैं तो जब तक उस दुख को दूर नहीं करेंगे उसकी वजह ढूंढ नहीं लेंगे उसका उपाय नहीं ढूंढ लेंगे दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा संजय एवं मुक्त ऋषिकेशम गुड़ाकेश पर तप न योत्स्य गोविंद उक्तूषण बभूव संजय धृत राष्ट्र को बोलते हैं हे राजन निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण को फिर से कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं यानी निद्रा हमारी नेचुरल आवश्यकता है इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पाया है लेकिन अर्जुन को ऐसा महान माना जाता था कि उसने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और वो ही अर्जुन निद्रा तो नहीं अपने मोह, अपने डर और दुख से हारता हुआ दिख रहा है किस समय कौन सी दुर्बलता हम पर हावी हो जाए और कुछ समय के लिए हम उससे हार मान ले ये कहना बड़ा मुश्किल है जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों तो हमारे साथ भी हो सकता है लेकिन अर्जुन उस दुर्बलता को जीत के आगे बढ़ा था और उसी तरह से हमें भी बढ़ना होगा तम वाची मध्य विषिदंत धृत राष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है स्वाभाविक है कि एक पिता होने के नाते धृत किसको जिताना चाहते थे ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है वो युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे लेकिन युद्ध की एक एक बात को जानना चाहते हैं संजय बताते हैं कि हे भरतवंशी धृत दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन हैं और उसके सामने अंतरिया कृष्ण जो अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोल रहे हैं। एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण हैं। शायद कृष्ण को इसीलिए छलिया भी कहा जाता था रोते हुए के सामने इस तरह से कौन हंसता है और कृष्ण हंसते थे क्योंकि उन्हें वो पता था जो किसी को पता नहीं था श्री भगवानुवाच भगवा चोच्यानंदशोच स्व वादांश्च भाषसे गतासून गतासूच पंडिता श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहां से आरंभ हो रहा है दोस्तों भगवान बोले हे hey अर्जुन तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों की तरह मुझसे बातें करता है परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडितों की तरह बातें भी नहीं कर रहे और ना तुम ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो जो पंडित और जो ज्ञानी होते हैं वो किसी के जीवित रहने पर या जीवित न रहने पर भी शोक नहीं करते अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए नवैवाहम जातु नसम ऐनाधिपाह न च न भविष्याय मत पर हे अर्जुन न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब अर्जुन नहीं था कृष्ण नहीं था बाकी के राजा नहीं थे हम आते हैं और जाते हैं फिर से आते हैं समय का खेल चलता रहता है अब यह बात अर्जुन या हमारे जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों के लिए समझना या समझाना बहुत मुश्किल है दोस्तों और इसी में से कृष्ण हमें बाहर निकालना चाहते हैं काल का फेर जी हाँ काल का फेर तो चलता ही रहता है हर काल में हमारे जैसे अर्जुन के जैसे और कृष्ण के जैसे लोग होते हैं आने वाले समय में भी हम तीनों होंगे और ऐसा ही खेल फिर से होगा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरप प्राप्ति धीरियते कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होती है वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता हमारी आत्मा तो वही रहती है लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है दोस्तों कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है आपको चाहे वो दिखे या ना दिखे आप उसे महसूस करें या ना करें जब बदलाव नियम है ऐसे नियम के लिए फिर दुखी क्यों होना जो नहीं बदलता उसे कहते हैं आत्मा आत्मा की इस परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए शरीर बदलता है दोस्तों आत्मा कभी नहीं बदलती मात्रा स्पर्शास्तु कौन ते सुख दुख दाह आग मा पाई नित्यास स्तितिक्ष स्व भारत हे कुंतीपुत्र सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्री और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं वो सर्दी गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं हमेशा नहीं रहते हमारे सेंसेस और उनके विषयों से जुड़ करके हमें भूख नींद सुख दुख सुकून बेचैनी जैसे फीलिंग्स आती हैं लेकिन ये सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं सारी की सारी खत्म होने वाली हैं परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा यमीन व्यथ यंत पुरुषम पुरुष समीरम सोमृत तत्वाय कल्पते क्योंकि हे पुरुषेष दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है सुख दुख जो बराबर समझे दोनों हालत में एक जैसा रहे वही जीवन में आगे बढ़ता है जितनी भी आपकी आयु हो जीवन में जरा पीछे मुड़ के देखिए न जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे कभी बेतहाशा खुशी हुई होगी किसी के जाने या बेहद बड़े नुकसान पे शायद आप फूट फूट के रोए भी होंगे और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि ऐसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं एक ही भाव कभी रुक के नहीं रहता ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभरपि दृष्टोत त्वन तत्वर्शे भी कृष्ण कहते हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है दोस्तों जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं मूल्य सिर्फ सच का ही है समझदार लोग इस बात को समझते हैं जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए कोई क्या शोक करे सुख गया तो दुख दरवाजे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है एक के लिए दुख करेंगे तो आने वाली अच्छी खबर के लिए जल्द ही खुश ही होना पड़ेगा लेकिन अगर आप ज्ञान को समझें तो पाएंगे कि ये दोनों भाव झूठे हैं इनका कोई मूल्य नहीं मूल्य है तो सिर्फ आत्मा का जो निरंतर है और सिर्फ वही सच है अविनाशी तो तद्विधि ये नर्व ततम विनाशम्य न कश्चित् कर्तुमरहति नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है मतलब परमानेंट सिर्फ वही है जिसमें ये पूरा जगत पूरी दुनिया समाई हुई है जो सबसे बड़ा सच है बाकी सब कुछ आता जाता रहता है सिर्फ ये सच्चाई ही हमेशा के लिए है इस बात को समझने में डिफिकल्टी आ सकती है ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आई लेकिन इसको समझे भी ना कोई हल भी तो नहीं है हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है यही आत्मा हमारे भीतर है और जब ये आत्मा बाहर है तो पूरी दुनिया जो हमें दिखती है ना वो भी इसी में समाई हुई है अंतवंत इमे देहा नित्य युक्ता अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्य स्वभारत सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा जो मरती नहीं बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारे भाव हैं जो मर जाते हैं कृष्ण कहते हैं हे भरतवंशी अर्जुन तू तो युद्ध कर क्योंकि यह आत्मा अमर है इसका मरना संभव नहीं इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है महापुरुष इसी ज्ञान इसी आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन संन्यास में समाधि में ध्यान में बिता देते हैं कृष्ण का कहना है के शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है और वही सच्चाई है तो शोक किस बात का करना वे हंता रचनम मनते हतम उभौतौ न विजानी तो नंति न हन्यते जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई को क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है अर्थात आत्मा सिर्फ होती है उसका होना ही सच है बाकी कुछ नहीं ये तो अज्ञान ही है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम मार देंगे लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं यह सिर्फ उनकी नादानी है अज्ञानता है न जायते वा वाचिन्ना भूत भविता न भूयः अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो न हन्यते हन्यम कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और ना ही मरती है तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है क्योंकि यह तो अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है शरीर के मारे जाने पर भी यह मरती नहीं आत्मा हमेशा रहती है हर काल में बाकी सब कुछ आता है और जाता है आत्मा कल आज और कल हमेशा रहेगी गीता की सबसे गंभीर बात का यह मूल है दोस्तों जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा आएगा और जाएगा वेदा विनाशिन्यम ये नजम व्ययम कथम सपुरुष पार्थकम घातिकम हे प्रथापुत्र अर्जुन जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय मानता है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सच है वो किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्म रूपी सच को समझना ब्रह्म को समझना सच से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को पार्थिव शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जल के उसी में मिल जाएगा और फिर से मिट्टी हो जाएगा महत्व हमें देना है अपनी आत्मा को जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी जीर्णा यहाय नवा गृहणतिपरा तथा शरीराणी विहाय जीर्णा यनिया संयाति नवा दे जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है मतलब आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है एकदम वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं पुराने कपड़े के फट जाने पर उसके धागे धागे अलग हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं और आत्मा अपने एक घर को छोड़कर दूसरे घर में जाती है नैनम छिंद शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्ले दोषयति मारुता इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते इसको आग नहीं जला सकती इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती आत्मा कोई वस्तु नहीं कि कट जाए जल जाए या सूख जाए आत्मा के इसी स्वरूप को कृष्ण समझा रहे हैं जैसे कपड़ा फटता है गल जाता है उसी तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी उस आत्मा को अपनी इस दुनिया की किसी चीज से मत तोलिए। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं आत्मा अपने आप में विरली और अनूठी है यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी अच्छेद्यो अच्छे मदा अक्लेो शोष्य चित्य सर्वगत स्थानुर्चलयम सनातन ये आत्मा अच्छेद्य है इसे छेदा नहीं जा सकता ये आत्मा अदाह्य है इसे जलाया नहीं जा सकता अक्लेद्य है मतलब गीला भी नहीं किया जा सकता और निसंदेह अशोष्य है मतलब इसे सुखाया भी नहीं जा सकता यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाली और सनातन है सनातन का अर्थ क्या होता है दोस्तों जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा वही आत्मा भी है श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि हम जो नाशवान हैं मतलब हमारा जो ये शरीर है इस पर ज्यादा ध्यान न दें हम समझे आत्मा को जिसका नाश नहीं हो सकता तभी हमें मुक्ति मिलनी संभव हो सकती है वरना मोह और दुविधा में हम हमेशा फंसे रह जाएंगे जैसे कि अभी अर्जुन फंसा हुआ है और अपना कर्म करने को तैयार ही नहीं अव्यक्तो यम यम अविकार्यो तस्मा देव विदित नानुशोचित आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है मतलब इसे व्यक्त नहीं कर सकते समझा नहीं सकते इसको अचिंत कहते हैं इसको आप सोच भी नहीं सकते यह आत्मा विकार रहित है आत्मा में कोई कमी नहीं होती दोस्तों कृष्ण आगे कहते हैं कि हे है अर्जुन इस आत्मा को उपरुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि इस आत्मा को हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते इंद्रिया इस दुनिया के लिए हैं और इन इंद्रियों से हम हैप्पीनेस सैडनेस सर्दी गर्मी टचिंग खाना पीना ऐसी भौतिक एक्टिविटीज करते हैं आत्मा इन सबसे परे है अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वाम से मृतम तथा महा बाहो नई शोचितुमर् आत्मा का यह ज्ञान कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि वो जिनके लिए शोक कर रहा है वो व्यर्थ है कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन यदि तू इस आत्मा को जन्म लेने वाली तथा सदा मरने वाली मानता है तो हे महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है दोस्तों अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह ही जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं। जातस्तहि ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्य च तस्माद परिहार्ये थे नम शोचित कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं एक के बाद दूसरे का होना तो फिर शोक क्यों करना जिसका जन्म हुआ उसका अंत तो निश्चित है और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है कृष्ण यहां ये कह रहे हैं कि न जाने कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना तय है यह समझदारी नहीं है जो तय है वह होगा ही और जो होगा ही तो उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर या दुर्बल बनाने की क्या आवश्यकता है अव्यक्ता दी भूता व्यक्त भारत अव्यक्त निधन्यव तत्र परिदेवना हे अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं केवल बीच में ही प्रकट है फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना हमारा होना किसी का भी होना उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है तो फिर शोक किसके लिए करना अचानक से एक जन्म होता है जब कोई नहीं था तो वो एक नया खिल खिलाता हुआ नया जीवन आता है, लिए हुए, लेकिन उसके साथ ही किसी के जाने की भी तैयारी शुरू हो गई है ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अच्छे को स्वीकार करें और बुरे के लिए शोक मनाते रहें। जीवन के सच को हमें मानना पड़ेगा आश्चर्य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 दूसरा कोई महापुरुष भी इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णित करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता यानी कि आत्मा को समझना बेहद बेहद और बेहद मुश्किल है कुछ आत्मा के बारे में सुन के हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा और हम में से कोई ऐसे होंगे जो सुनकर इस बात को समझ नहीं पाएंगे बात को समझिए कितनी ही बार लोग ज्ञान की बातें सुनते हैं और थोड़ी ही देर में वापस अपनी मोहमाया की दुनिया में लग जाते हैं दोस्तों उसी मोहमाया से तो निकलना है अगर आप आत्मा को समझना चाहते हैं देम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 जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सच है तो तू शोक किसके लिए कर रहा है दोस्तों सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि इस आत्मा को समझे कैसे है? इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है स्वधर्मम पिचावेक्ष नविकम पितुमरहसी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 कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी काम को करने का निर्णय ले लिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए पूरे तन मन से बस उस काम को उस युद्ध को करने में लग जाना चाहिए ज्ञान यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं सिर्फ करने का मतलब है कर्म करने का यद्रिछयाचोपन्नम स्वर्ग द्वार सुखी न क्षत्रिय पार्थ लभं युद्धमीद्रशं मीदृश हे पार्थ अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं युद्ध को चैलेंज को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है दोस्तों कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं हमारे लिए भी ये बात इस तरह से सही है कि हमको भी अपने जीवन में अगर कोई चुनौती मिलती है तो उसे मोक्ष मानकर उस चैलेंज को पूरा कर जाने में लग जाना चाहिए क्षत्रिय वो है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए अगर आपकी कामना आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है तो एक क्षत्रिय की तरह आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए अथ चेम धर्म्य संग्राम न कैष्यसे ततः स्वधर्म की किंतु यदि तू तो इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अगर हमने चैलेंज को युद्ध को स्वीकार नहीं किया तो फिर उसके बदले में सिर्फ पाप मिलेगा हमारा स्वभाव हमें युद्ध करने की क्षमता शक्ति को पैदा करता है और अगर हमारा स्वभाव हमें युद्ध से दूर लेके जा रहा है तो मतलब हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं और पाप के भागी हो रहे हैं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 मरण से भी बढ़कर है मतलब युद्ध करने से अगर मना कर दिया तो उससे बड़ा अपमान उससे बड़ी बेजती कुछ नहीं हो सकती कुछ लोगों की भीड़ में अगर आप जाते हैं तो सब आपको सम्मान से देख आपकी प्रशंसा करते हैं और दूसरी स्थिति में आप कहीं जाते हैं तो लोग अपमान से देखते हैं अपनी नजरें फेर लेते हैं आपको क्या स्वीकार है यश या अपकीर्ति अपमान या सम्मान युद्ध को छोड़ देने का मतलब ही अपमान है दुपरतमंस भयाद्रणाम मन ये महारथ युम भूतव अर्जुन जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा वे महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे दोस्तों अर्जुन को सब महान योद्धा समझते थे अगर अर्जुन युद्ध से हट जाता तो वो उसे कायर मानते चाहे अर्जुन हो या हम युद्ध न करने में बहुत अपमान होता है अच्छा या बुरा छोटा या महान सब तुलना का खेल है दोस्तों इस खेल में हार जीत तो होती ही है इसके अलावा युद्ध में कौशल दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है और अगर कोई युद्ध से ही मुंह फेर ले तो समाज में उसे कहीं जगह नहीं मिलती अवाच्यवादांश बहूं व दिष्य तवाहिता निंदन तस्व्यम तु दुख आपके बैरी आपके शत्रु तो इसी ताक में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सकें युद्ध से भाग के उन्हें ऐसा मौका क्यों देना हे अर्जुन तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने जैसे वचन भी कहेंगे उससे अधिक दुख और क्या होगा अपने चारों तरफ देखिए दोस्तों ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो इस मौके की तलाश में है कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए अगर ये मौका आप खुद ही उन्हें परोसकर दे देंगे तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी फिर हमें उन्हें यह मौका देने की क्या आवश्यकता है तो व प्राप्य से स्वर्गम जित्वा भोक्ष्य से महीम तस्मा दुतिष्ठ युद्धाय श्च या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा इस कारण है अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा आज की दुनिया में इसी बात को सोच के देखिए दोस्तों पूरे जी जान से खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक चुके होते हैं जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी आप अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया इसलिए अपनी चुनौतियों से चैलेंजेस से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभ ला भ भा ला ततो स्व पापम वापस्य से जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन तू पाप को नहीं प्राप्त होगा दोस्तों अपनी चुनौती में अगर आप अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा निराशा नहीं होगी क्योंकि आपके पास जो भी था वो आपने युद्ध में अपनी चैलेंजेस में लगा दिया अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए युद्ध में अपना सब कुछ लगाने पर हार जीत में अंतर कम हो जाता है और यही तो कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझें और बस युद्ध में लग जाए अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझकर बस अपने काम अपनी चुनौती में लग जाइए ते भीता सांख्ये बुद्धियोगे तीम श्रोणु बुद्ध्यायुक्तो य पार्थ कर्म बंधम प्रहस्य हे पार्थ बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन दोस्तों अब कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके नष्ट किया जा सके ज्ञान सोचने और समझने की बात है और कर्म व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल सच्चाई दोनों तरीके हैं अपने गंतव्य मंजिल डेस्टिनेशन पर पहुंचने के ये हाभी क्रम नाशोस्ती प्रत्यवातो नस्य धर्मस्य से महतो भयात इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करवा देता है सबके लिए ज्ञान का साधना का साधुओं का मार्ग संभव नहीं है हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्म योग अपनाना चाहिए अगर कर्म योग को समझ के उस पर हम सब चल सके तो कभी निराशा नहीं होगी अगर इस कर्म योग को हम थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए बच सकते हैं व्यवसाय आत्मिका व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हुरुनंदन बहुशा का बुद्ध्यो हे अर्जुन इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है लेकिन जहां सोच की फैसले की निर्णय की कमी हो वहां कई बुद्धियां काम करती हैं यहां अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है दोस्तों जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो न जाने कितनी ही दिशाओं में आपका ध्यान आपकी बुद्धि जाती है लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए या मीमा पुष्पिता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 याने ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल लाभ की ही बात करते हैं जब भी कोई काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वो काम नहीं स्वार्थ हो जाता है उसे कर्म नहीं कह सकते जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कृष्ण कर्म फल का प्रशंसक बता रहे हैं आप अकर्मी होने से बचिए काम आत्मा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विश्लेष बहुलां बहुलाम गतिं प्रति ऐसे लोगों को कृष्ण ढोंगी बताते हैं वो कहते हैं हे अर्जुन ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा वाणी को कहा करते हैं ऐसे लोग ढोंगी होते हैं याने वो लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग और ऐश्वर्य जैसे फल या लाभ मिल सके काम से ज्यादा उसके होने वाले फायदे की बात करना ढोंग है कई लोग आपको मिलेंगे जो जमीन पर इतना काम नहीं करेंगे जितना वो हवाई किले बनाएंगे दोस्तों ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए भोग ऐश्वर्य प्रसक नाम तया पर चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाध न जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है फायदा होता है भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए इनकी पहचान होती है इनके नेगेटिव रवैये से इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इनकी कोई रुचि नहीं बस उस काम का फल भोगने में इनको बहुत रुचि है विषया वेदा निस्त्र गुण्यो भर्जुन निरद्वंदो नित्य सत्वस्थ निर हे अर्जुन वेदों के कर्म कांड हमारी प्रकृति के तीन गुणों से जुड़े हैं इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो यहां पर कृष्ण अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं वो कहते हैं कि वेद भी सिर्फ तीन गुणों में ही सीमित हो जाते हैं उससे आगे वो भी नहीं जानते उससे आगे हैं योग। उनका कहना है कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति नहीं उससे जुड़े सुख दुख से लगाव न रखो या वान उद पानी सर्वतः संपलुतोद के सर्वेशु ब्राह्मणस्य विजानत बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है उसी तरह से अगर जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानकोय पोथी या वेद से ही आपको सफलता मिले ऐसा सोचना गलत है कर्म योग तो उस बड़े तालाब की तरह है कि अगर यह मिल गया तो छोटे तालाब की आवश्यकता आपको क्यों रहेगी कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं लेकिन कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेश कदाचन मां कर्म फल ते संगोस्त तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फलों में कभी नहीं इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म ही ना करे कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं उसे अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझकर योगस्थ कुणी संग त्यक्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समू योग सम्य कृष्ण योग को और समझा रहे हैं हे धनंजय तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को कर कर्म के फल की इच्छा न कर और ऐसा नहीं करना कि कर्म करने में इच्छा न हो यही निष्काम कर्म की कुंजी उसकी चाबी उसका सार है कर्म के बाद क्या फल मिलेगा उसकी परवाह किए बिना बस पूरी लगन से अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा कर दूरेण्य वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध शरण मंविश्च कृपण फल कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्म योगी होता है वो पाप पुण्य से दूर हो जाता है जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है और इसीलिए कभी भी वो कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते और फिर अगर उनको फल मिल भी जाता है तो इसी फल में उलझ जाते हैं इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए लगन सिर्फ काम में और भगवान में तब बुद्धि निश्चय से काम कर पाती है बुद्धि योग तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मास्व योग कौशल बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के काम करने वाला इसी दुनिया में पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है हे अर्जुन तू सम्व रूप योग में लग जा मतलब अच्छा हो बुरा हो सुख हो या दुख हो सभी में एक ही तरीके से संभाव से तू बस अपना कर्म अपना कर्तव्य करता रहे कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्तवा मनीषिण जन्म जन्मबंध विमुक्ता पदम गचंत्यनायम आम इंसान कर्म करके उसके फल को प्राप्त कर खुश होता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में फिर से नए कर्म में लग जाता है इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है और यही गलत बात है अगर आप अपनी सारी शक्ति क्षमता और इच्छा सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाए तो क्या होगा आपका ध्यान कर्म में रहेगा आप उस कर्म में बेहतर होंगे आपकी तरक्की होगी और रही बात फल की तो सोच के देखिए अगर आपने कर्म किया है तो आखिर फल जाएगा कहां यदा ते मोहकलिल्यतितरिष्य तदागंताोतव्य शुता श्रुतस्य च कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह धन या ऐश्वर्य का मोह यही मोह हमें फंसाता है जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकल आती है रिश्ते धन ऐश्वर्य बुरे नहीं उनसे मोह बुरा है क्योंकि जब आपका लगाव इन वस्तुओं से हो जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है बुद्धि ठीक से काम नहीं करती फैसले गलत हो जाते हैं इसलिए इस मोह को बुरा बताया गया है धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही पूरा महाभारत हुआ युधिष्ठिर के दूत या जुए के मोह में उनका पूरा राज्य चला गया था दोस्तों ये उस समय की ही बात नहीं है आप चाहें तो आज के समय के भी कई सारे उदाहरण जो आप अपने आसपास में देख सकते हैं श्रुति विपन्नाते यदास्थातिश्चला समाधा वुद्धि तदा योग्य से जितने लोग होते हैं उतने किस्म की बातें होती हैं और जितनी बातें होती हैं उतने तरीके से बुद्धि सोचती है जब दिमाग बुद्धि स्थिर होकर एक जगह या परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं बुद्धि का स्थिर हो जाना ही एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन कहलाता है दोस्तों स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को समाधि की स्थिति भी कहते हैं और अगर आपने कंसंट्रेशन से काम किया हुआ हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो काम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा अर्जुन स्थित प्रज्ञ का भाषा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 और कैसे चलता है दोस्तों आप जरूर जानना चाहेंगे कि जो लोग अपनी अपनी फील्ड में सबसे ऊपर पहुंचते हैं उनकी सफलता का रहस्य क्या है अर्जुन भी जानना चाहता है कि जो स्थिर होकर अपनी बुद्धि को एक जगह लगा देते हैं उनकी पहचान क्या है श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा प्रजहा सर्वान् पार्थ मनोगतात्मना स्थित प्रज्ञ्य श्री भगवान उत्तर देते हैं हे अर्जुन जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है भगवान कृष्ण ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है मोह इच्छा या कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है जिसको संतुष्टि शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता वो ही अपनी कामना को त्याग सकता है दोस्तों सोचिए क्या आपको अपनी खुशी अपनी शांति के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है मना सुखेशग भय क्रोध स्थित अधीर मुनि बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा ना हो अच्छा होने पर जो मन भी शांत रहे खुशी से पागल ना हो गुस्सा डर या प्रेम जो सब कुछ एक ही भाव से एक ही जैसे देखता हो उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनि या योगी कहलाता है अच्छी खबर पे खुश हो जाना बुरे पे उदास ये तो स्वाभाविक ही है अगर किसी जानवर को भी आप कुछ खाने को देंगे तो वह खुश होगा छीन लेंगे तो उसे बुरा लगेगा लेकिन इस सबसे जो ऊपर उठ जाता है अलग अलग अवस्थाओं में भी वो अपनी स्वयं की हालत नहीं बदलता मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है यानी वो मुनि है वो योगी कहलाने के लायक है यह तत्प्राप्य शुभाशु नाभिन तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जिसमें लगाव नहीं है शुभ हो या शुभ अच्छा या बुरा जो दोनों को एक जैसे देखता है वही अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है इस श्लोक में कृष्ण समझा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग हालत में खुद को अपनी बुद्धि को स्थिर रखा जाए कैसे संयम और धैर्य से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं वरना चारों तरफ या तो दुख की हाहाकार होगी या खुशी से लोग झूम रहे होंगे यदा चायम संहर तूर्मोंगनीश इंद्रिया इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कछुआ जिस तरह से सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है यानी दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचना ही बुद्धि को स्थिर करना है अगर किसी के सामने आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखें तो क्या वो खुद को रोक पाएगा किसी के सामने आप महंगे आभूषण या डिजिटल गैजेट्स रखें तो क्या वो स्वयं पर कंट्रोल कर सकेगा ना ये संभव नहीं है दोस्तों इसको जो संभव कर दे उसी की बुद्धि स्थिर होती है आप स्वयं पर आजमा के देखिए अगर दुनिया की वस्तुएं आपको लुभा नहीं पाती तो आप अपनी बुद्धि को नियंत्रण में ले आएंगे विषया विवर्तन निराहार्य दे रसवरजम रसोप्यस्य परम दृष्ट निवर्तते संभव है कि हम दुनिया के विषयों में रुचि न लें इससे हम दुनिया से दूर तो हो जाएंगे लेकिन दुनिया के प्रति उनकी आसक्ति नहीं जाती कहने का मतलब है कि मन की इच्छा को खत्म करना है आसक्ति खत्म करनी है अगर ऐसा करना है तो ही बुद्धि स्थिर होगी कृष्ण कह रहे हैं कि मान लीजिए आप दुनिया की वस्तुओं को ना भी बोल देते हैं तो क्या आपका मन उन्हीं में लगा हुआ है आसक्ति इच्छा खत्म करनी है तभी तो मोह खत्म होगा मन के लगाव को ही मोह कहते हैं यत तो हा कौते युष से विपश्चिता इंद्रिया प्रमाथी हरते प्रसभा मन हे अर्जुन आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रिया प्रयास करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं कृष्ण समझा रहे हैं कि जहां आप अपनी इच्छा या अपनी आसक्ति खत्म नहीं करते वहां इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती हैं सोचिए कितनी ही बार ऐसा होता है कि सुख दुख आपके वश में नहीं आप सुख दुख के वश में हो जाते हैं कभी हंसी नहीं रुकती तो कभी रोना नहीं कभी भूख नहीं रुकती तो कभी नींद और कभी काम वासना भी नहीं रुकती सर्वाणी संयम्यम युक्त आसी त वशे ही असेंद्रिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इंद्रियों को वश में करके भगवान को ध्यान में रख जो बैठता है अपने कर्म अपने कर्तव्य में जो ध्यान लगाता है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है वो ईश्वर अपने लक्ष्य के समीप हो जाता है दोस्तों अगली बार आप कुछ भी करें ना तो ये देखिएगा कि वो काम आपकी इंद्रियां आपसे करवा रही हैं या आपका कर्म वो करवा रहा है आप खुद ही समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं इंद्रियों के वश में ना होकर उन्हें अपने वश में करने पर ही आप अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे ध्यातो विषयानपुंसुपजाते संगात संजाते काम काम क्रोधो भी जायते विषयों के बारे में अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और जब वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है जिस तरह ज्यादा खाने से भूख बढ़ती है ज्यादा सोने से नींद बढ़ती है उसी तरह से जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो बस उसी में फंस के रह जाते हैं और उसे ही आसक्ति कहते हैं आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं और कामना के पूरा न होने पर गुस्सा आता है और तब आप अपनी समझ खो देते हैं क्रोधात् भवती समोह संबोहा, समोहात् स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणशती यानी सोचने की शक्ति कम हो जाती है मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है जब सोच नहीं सकते तो याद भी नहीं रख सकते स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है जब याद नहीं रख पाएंगे तो ज्ञान किसी काम नहीं आएगा बुद्धि बेकार हो जाएगी और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है रागद्वेशुक्त स्तु विषयानिंद्रियरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसाद अधिगच्छते जो अपनी इच्छाओं को अपनी आसक्तियों को अपने नियंत्रण अर्थात कंट्रोल में रख पाते हैं दोस्ती शत्रुता गुस्से या प्यार के बिना अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते वो अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं ऐसे लोगों को बाहरी नहीं हार्दिक और अंदरूनी प्रसन्नता होती है आनंद खुशी शांति कहीं बाहर नहीं होती दोस्तों वो तो हमारे अंदर होती है और हम उसे ढूंढते बाहर हैं इसलिए ऐसा कहा गया है कि मोको को कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास प्रसाद सर्व दुख नाम हानि प्रसन्न याशो बुद्धि पर्यवति अंतकरण की प्रसन्नता होने पर अंदर से प्रसन्न होने पर दुख खत्म हो जाते हैं और ऐसे प्रसन्न चित्त कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है दोस्तों आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए प्रयास करिए कि उसे सबसे अच्छा पूरी दुनिया में दी बेस्ट सबसे श्रेष्ठ उसे कैसे कर सकते हैं और उसे पूरा करने में लग जाइए फल का मत सोचिए कि लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं बस उसे करते रहिए और फिर देखिए कैसी मानसिक शांति और सुकून मिलता है आपको स्ति बुद्धियुक्त न चा युक्त भावना न चा भावयत शांति शांत कुत सुखम जो पुरुष अपने मन या अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाते उनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती यानी कि वो स्पष्ट और सटीक निर्णय नहीं ले पाते ऐसे मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है बीमार आदमी क्या अच्छा खाना और क्या बुरा खाना उसे कुछ अच्छा नहीं लगता जो अंदर होता है वो बाहर आता ही है जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो आप आनंद कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे इंद्रियाणाम हि चरता यमनो नो विधीये तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाविवां भसे जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है जैसे हवा पानी में चलती हुई नाव की दिशा बदल देती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है अगर वो क्रोध में है तो और कुछ भी नहीं सोच पाएगा और अगर प्रेम में है तो उसे किसी बात की सुध भी नहीं रहेगी जिस भी इंद्रिय के वश में होगा उसे उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आएगा इन इंद्रियों के नियंत्रण से निकल के इनको आपके नियंत्रण में रखिए दोस्तों फिर देखिए आपके लिए क्या संभव है सब कुछ संभव हो जाएगा तस्म से महाबाहो निगृहीता सर्वश इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता हे महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है याने जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों और उनसे होने वाली इच्छाओं पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है उसी की बुद्धि स्थिर है और बुद्धि हमारा ध्यान ऐसी ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर हम उलझ के अपना असली मकसद भूल जाते हैं बुद्धि सहारा लेती है हमारी इंद्रियों का इसलिए अगर बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है दोस्तों तो इंद्रियों को वश में करना ही होगा या निशा सर्वभूता तस्यां जागरती संयमी यम जागृति भूतानी सा निशा पश्य मुने संपूर्ण प्राणियों के लिए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 उस रात में योगी परमात्मा के लिए ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है और जो सबके लिए सांसारिक सुख है जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है वो सुख योगी के लिए रात के समान है जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जाग के पढ़ता है और परीक्षा में वो ही अव्वल आता है पूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापह प्रवशंति यव तद्वत्मा प्रविशति सर्वे स शांति न कामकामी जैसे नाना प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है भोगों को चाहने वाला नहीं नदियां समुद्र को विचलित अर्थात उसे डिस्टर्ब नहीं करती उसी तरह से स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारी इच्छाएं सारे भोग समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं करते कई बार किसी के कहने पर आपको बुरा लगता है और आप अपना आपा खो देते हैं इसका मतलब आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है ऐसा समुद्र बनिए जिसमें कोई भी नदी किसी भी तरह की गाली या कोई कमेंट आपको कभी भी विचलित न कर पाए विहाय कामान्य सर्वान्माश्चरतीह स्पृह निर्ममो निरहकार मधिगछति जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है अर्थात वो शांति को प्राप्त है कामना का इच्छा का त्याग करना है उससे मोह नहीं रखना है घमंड नहीं करना है दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना है ऐसे ही इंसान को शांति प्राप्त होती है कामयाब वो ही होता है जो परेशान हुए बिना अपनी धुन में अपने काम में लगा रहता है सफलता उसी के ही पांव चूमती है ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्त विमोहियम्त काले ब्रह्म निर्वाण मृक्षते हे अर्जुन ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है दोस्तों कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पुरुष ऐसा करने में सफल होता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा सत्य इससे आगे कुछ भी नहीं होता कृष्ण कहते हैं कि ये जो सारे लक्षण हैं उन लोगों के हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं स्वाभाविक है कि अगर इन बातों को हम भी अपने जीवन में उतार लें तो हम भी अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं रहेंगे दोस्तों ये था गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म को समझाया उसके प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाया और यह समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखना और किसी भी बात में नहीं तो आज्ञा दीजिए अपने मित्र शैलेंद्र भारती को मुलाकात होती है तीसरे अध्याय में जय श्री कृष्ण